अथर्ववेदिया वेदिया उपनिषद इसमें छप्पन पृष्ठा पूरा हो गया था ना छप्पन पृष्ठा का भाष्य अंतिम पंक्ति देखिए ततच असौ जो द्वितीय पंक्ति ए, मतलब नीचे से द्वितीय पंक्ति का अंत देख यस्मात्मविलक्षण अविद्या बीज प्रसुतम बाह्यम द्वैतम ये जो बाह्य द्वैत है प्राज्ञ न किंचन वेति अर्थात सुसुप्त अवस्था में प्राज्ञ द्वैत को नहीं जानता है अर्थात ये द्वैत को नहीं जानना घटपट को नहीं जानना तो घटपट का अज्ञान हो रहा है ये अज्ञान को मूला ज्ञान कहते हैं है। तुला ज्ञान कहते हैं तुला ज्ञान मूला ज्ञान ब्रह्म को नहीं जानना वो वो मूल है। तो वो तो नहीं जानते मतलब घटपट तो तो पहले ब्रह्मो को नहीं जाना ब्रह्मो को नहीं जाने से घटपट दिखेंगे घटपट दिखने से कहेंगे घटका ज्ञान हुआ आगे कहेंगे अभी घटो यहाँ नहीं है घटका ज्ञान नहीं हो रहा है इसको कहेंगे घटका का अज्ञान ये हो गया तुला ज्ञान एक घट अज्ञान पट अज्ञान नदी का अज्ञान पर्वत का अज्ञान ऐसे करोड़ों अज्ञान हो सकते हैं किन्तु ब्रह्म का अज्ञान कितने होगा एक हो ही होगा उसको कहते हैं मूला ज्ञान वही होने से आगे तुला ज्ञान होगा क्योंकि मूला ज्ञान होने से घटोपटो नदी पर्वत तो आएंगे फिर उनका ज्ञान हो सकता है तो मूला ज्ञान होने से तुला ज्ञान तो यहां कहते हैं कि मूल से तो अर्थ निकल सकता है से के। तूल अर्थात तो जो वास्तविक तो उसका अर्थ होता है की जो उड़ने वाला अर्थात तो जो किसी के ऊपर आश्रित तो होता है ना ना वो अर्थ नहीं है तो तूलो अर्थात ये जो रुई रुई तो उस प्रकार के अच्छा फिर भी इसको मैं थोड़ा क्योंकि हम ऐसी प्रकार के कहीं सुने हैं और संस्कार है फिर भी खोजेंगे इसका क्या अलग हो सकता है क्या क्योंकि तुला ज्ञान तो व्यवहार करते हैं उसके लिए किंतु उसका वित्पत्ति क्यों इसको तुला ज्ञान कहते हैं देखेंगे तभी तो यह कह दिया कि द्वैत को नहीं जानता अर्थात ये तुला ज्ञान का बात कहते हैं तो प्राजो न किंचन संवेदी यथा विश्व तेजसो में दृष्टांत तो दिए विश्वतेजस घटपट को जानता है किंतु प्राज्ञ नहीं जानता है ये कह दिया गया कि ये तुला ज्ञान है तो आगे कहते ततश्च उससे क्या निश्चित होता है असौ तत्व अग्रहणेन तमसा अन्य ग्रहण बद्धो बद्दो तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण का जो बीजभूत है तो निर्गुणाजी विशेष करके ये पंक्ति हम विचार उसलिए कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि सुसुप्ति में द्वैत का ग्रहण नहीं हो रहा है अर्थात तुला ज्ञान नहीं है मतलब तुला ज्ञान है मूला ज्ञान को स्वीकार नहीं करते कहते सुसुप्ति में मूला ज्ञान ऐसा कुछ पदार्थ है ही नहीं है सुसुप्ति में ज्ञान नहीं हो रहा है कहते हैं है देखिए भाष्य का पंक्ति है बाह्यम द्वैतम प्राजो न किंचनो व्यक्ति द्वैत को बाहर पदार्थ को नहीं जानते तुला ज्ञान सुसुप्ति में तुला ज्ञान है ऐसा वो कहते हैं मूला ज्ञान कोई पदार्थ ही नहीं है मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं आगे पंक्ति कहता है कि तत्व अग्रहण है न जो तत्व का अग्रहण ये मूला ज्ञान है ना तुला ज्ञान है पंक्ति कहते कहेंगे तत्व का अग्रहण तत्व अर्थात घटपट ये तत्व को भी घटपटो को कहा जाता है तो तत्व का अग्रहण तत्व अर्थात ब्रह्म ब्रह्म का अग्रहण ब्रह्म ज्ञान तमसा तो वही है तमस अर्थात अज्ञान कहने से वो तत्व का अग्रहण और वो कैसा है अन्यथा ग्रहण का बीज भूत ये जो तुला ज्ञान है वो अन्यथा ग्रहण का बीज भूत नहीं होगा तुला ज्ञान तो अन्यथा ग्रहण का प्रतिबंधक है घटका ज्ञान नहीं हुआ वो घट ज्ञान के लिए हेतु है घटका ज्ञान वो तो घट ज्ञान का मतलब प्रतिरोधक है घटका अज्ञान हो गया किंतु यहाँ कहते हैं कि अन्यथा ग्रहण घटपट ज्ञान का जो बीज है वो तुला ज्ञान कैसे होगा तो वो तो मूला ज्ञान होता ब्रह्मा का अज्ञान होने पर ही रज्जु का अज्ञान होने पर ही सर्प का ज्ञान होगा तो ये जो सर्प का ज्ञान हुआ इसको अन्यथा ग्रहण कहेंगे सर्प का, का अज्ञान जिसको तुला ज्ञान कहेंगे वो सर्प का ज्ञान का हेतु बनेगा सर्प का अज्ञान सर्प का ज्ञान का हेतु नहीं है वो तो उसका विरोधी है तो इसलिए रज्जु का अज्ञान सर्प ज्ञान का, का हेतु बनेगा ब्रह्म का अज्ञान अन्यथा ग्रहण घटपट ज्ञान का हेतु बनेगा इसलिए सुसुप्ति में तत्व अग्रहण तमसा अन्यथा ग्रहण का बीज ये मूला ज्ञान उसी से बद्ध होता है तो ये जो लोग कहते हैं कि सुसुप्ति में मूला ज्ञान नहीं है ये सब पंक्ति इतना स्पष्ट कहते हैं अच्छा आगे तुला ज्ञान भी है जहाँ मूला ज्ञान रहेगा वहाँ तुला ज्ञान रह सकता है जैसे जागृत में अभी मूला ज्ञान है ब्रह्म का अज्ञान है अभी किंतु हमको सामने में घटा दिख रहा है तो अभी हमको घट का अज्ञान नहीं, नहीं है तुला ज्ञान तो नहीं है मूला ज्ञान तो रहेगा सर्वदा तुला ज्ञान हम कभी रह सकता है कभी नहीं रह सकता सामने में आ गया कहें तुला ज्ञान नहीं है घट सामने में नहीं है कहे तुला ज्ञान है सुसुप्ति में कोई भी घटो पट नदी पर्वत नहीं है सब तुला ज्ञान है कहेंगे तुला ज्ञान क्या है कहेंगे कि मूला ज्ञान ही विषय से अवच्छिन्न हो जाने से उसको तुला ज्ञान कहते हैं उस समय में सारे विषय मूला ज्ञान से अवच्छिन्न हो गए सुसुप्ति में इसलिए सभी विषय का तुला ज्ञान भी वहां रह, रह जाएगा समस्त विषय का तुला ज्ञान अर्थात तुला ज्ञान का समष्टि यही मूला ज्ञान हो जाएगा तो इसलिए सुसुप्ति में मूला ज्ञान रहता है नहीं रहेगा ये नहीं हो पाएगा क्योंकि तत्व अग्रहण है ना स्पष्ट कहते हैं तुला का मतलब ना वो तुला का अज्ञान नहीं है मूलम च अज्ञानम से इसी प्रकार यहां तूलम च तद अज्ञानमश तूलम शब्द है तुल मूलम च अज्ञानम से वही मूल है इसी प्रकार यहां तुलम च अज्ञानम से यदि तुला ज्ञानम जागृत में में में में? आने समय कैसे ऐसा कैसा कहते हैं अमघटम जाना में अभी तो मूला ज्ञान है तो इसका कोई संबंध नहीं है यदि में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है न कुछ भी ज्ञान नहीं जानता है मतलब ये हाँ अर्थात स्वरूप को छोड़कर के अन्य ज्ञान नहीं आएगा क्योंकि वो सब पदार्थ नहीं है वो सब ग्रहण होने के लिए मानो बुद्धि इंद्रिय चाहिए और नहीं होने से नहीं होता है किंतु स्वरूप तो विद्यमान है उस समय में जो ज्ञान होता है स्वरूप विषय का ज्ञान ही होता है हम अस्मि और अहम सुखरूप ये सब ज्ञान आएगा क्योंकि आत्मा का वास्तव स्वरूप है सुखरूप स्वप्न तो मूला ज्ञान का बात नहीं है ना स्वप्न व्यवस्था में तो बुद्धि काम करने लग गया किया अंतकरण जागृत हो गया ये तो सब आ गया अंतकरण जब नहीं रहेगा तभी मूला ज्ञान केवल मात्र मूला ज्ञान है वो जाएगा वो अंतग्रहण का कारण है अच्छा द्वितीयम चौदयम चतुर्थ पाद व्याख्यान प्रत्याख्या तो ये वाम पार्श्व में द्वितीय पैराग्राफ में दो संका दिया था कैसे प्राज्ञ कारणब हुआ और कैसे तु, तुरिया में तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण ये दोनों ही नहीं है ऐसा कहा था तुरिया में दोनों नहीं अग्रहण अन्य ग्रहण दोनों नहीं है इसको अभी द्वितीयम चौदयम चतुर्थ पाद व्याख्यान ना? प्रत्याख्या चतुर्थ पाद का व्याख्यान के द्वारा ये द्वितीय संख्या निराकरण करते हैं कार्यलिंग का अनुमान का हाँ अन्यथा अन्य ग्रहण पक्ष हो गया आत्मा अतिरिक्त भाव उपादानक साध्य भाव कार्यवाद भाव चुकार्यधिकरण घटाधिवत दृष्टान्त हो गया अभी घट में भाव कार्य तो रहेगा घट एक और कार्य है घट में भाव कार्य तो रहेगा रहने से हेतु रह गया अभी साध्य देखिए घटका उपादान क्या है मिट्टी अभी कहते हैं मिट्टी जो है वो आत्मा अतिरिक्त है भाव पदार्थ है आत्मा अतिरिक्त भाव पदार्थ उपादान है जिस घट वो घटो हो जाएगा आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान का उसमें साध्य आ जाएगा अभी घटो रूप का दृष्टान्त में आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान का आ गया तो अभी दृष्टान्त में हेतु और साध्य दोनों आया अगर पक्षी में चलेंगे अन्यथा ग्रहण घटो पटो नदी पर्वत ये सब जो इसका जो ज्ञान हो रहा है ये एक भाव पदार्थ तो है ना मेरे को घट का ज्ञान नहीं हो रहा है घट सामने में घट का ज्ञान हो रहा है वो कहेगा अभाव हो रहा है मेरे को ये भाव पदार्थ तो है तो उसमें भाव कार्य तो ये ज्ञान जो हुआ घटाकार वृत्ति एक कार्य है वो तो कार्य भी है और भाव भी है तो उसमें हेतु भाव कार्य तो घट ज्ञान में आ जाएगा अन्यथा ग्रहण मतलब घट ज्ञान तो उसमें अन्यथा ग्रहण में अभी भाव कार्य तो आ गया आने से उसका आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान का होना पड़ेगा तो घट पक्ष में ज्ञान तो अन्यथा ग्रहण नहीं अन्यथा हो रहा है अन्यथा तो ग्रहण ये ब्रह्म है किंतु घट रूप से जानना है ना अन्यथा ग्रहण जाग्रत स्वप्न में है ना ब्रह्म नहीं जान करके अन्य रूप से जानना ये अन्यथा ग्रहण रजू नहीं जान करके सर्प जानना अन्यथा ग्रहण है ऐसा ब्रह्म होने पर भी ब्रह्म नहीं जान करके अन्य रूप से जानना ये अन्यथा ग्रहण है, है? अन्यथा ग्रहण हुआ मतलब अन्यथा ग्रहण रूप के पक्ष में अन्यथा ग्रहण अर्थात ग्रहण शब्द का अर्थ ज्ञान अन्य प्रकार ज्ञान अर्थात ये हो गया ज्ञानाभ्यास इसको ज्ञानाध्यास कहते हैं तो भिन्न पदार्थ का सर्प का ज्ञान होना है ज्ञानाध्यास अन्य प्रकार से ज्ञान होना वो एक भाव पदार्थ है और कार्य है भाव कार्य तो रह जाएगा और आत्मा अतिरिक्त भाव उसका उपादान बनना पड़ेगा क्योंकि आत्मा तो निष्क्रिय है साध्य रहना पड़ेगा विपक्ष में साध्य हो गया आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान तो आत्मा अतिरिक्त भाव पदार्थ कौन होगा कहेंगे आत्मा के साथ और कौन है कहेंगे अविद्या है इसलिए अविद्या को भाव पदार्थ होना पड़ेगा हाँ मतलब कार्य लिंग लिंग अर्थात हेतु हेतु जो हम कहते हैं हेतु हेतु का अर्थ हम कारण ले लेते हैं किंतु हेतु ज्ञाप का कारण है जन का कारण नहीं है तो जब हम लिंगो शब्द व्यवहार करते हैं धूमो बनने के लिए लिंगो होता है लिंग का अर्थ हेतु हेतु कह देते हैं हेतु का अर्थ हेतु कारण है ना यहाँ कारण है किंतु तो लिंग बनी का जनक कारण है ना ज्ञापक कारण है ज्ञापक कारण यहाँ हेतु शब्द का अर्थ जनक कारण नहीं है ज्ञापक कारण तो कार्य जहाँ हेतु बनेगा अर्थात कार्य जहाँ ज्ञापक बनेगा किसका कारण का कार्य कारण तो का जनक नहीं है कार्य कारण का ज्ञापक है हेतु शब्द का अर्थ वहाँ ज्ञापक होता है भाष्य में यस्मात, यस्मात सर्वद्रिक सदा ये पंक्ति देख ली लेते क्या अच्छा बीजम तत्र बीजम तत्र ये भी तो देख लेते है अच्छा अच्छा ठीक है बीजम तत्र तक देखे थे तत्र का अर्थ टीका में कहा था परिपूर्ण चिदेकता नुरीयम परामृश्य अर्थात ये जो तत्व अग्रहण और अन्यथा ग्रहण जो तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण का बीज है तो तत्व का अग्रहण होने पर ही अन्यथा ग्रहण होगा तो ये बीज हो गया ये बीज तत्र तत्त्त, तत्र अर्थात तूर्य में नहीं है तस्मात न तत्व अग्रहण लक्षण बीजम तत्र तत्र अर्थात तूर्य में क्यों तूर्य तो चीज एकता न है एकता न अर्थात एक रूप चैतन्य रूप है परिपूर्ण है आगे भाष्य में तत्त अभाव तत्प्रसूत तत्व अग्रहण अग्रहण से प्रसूत जन्म होता है कौन अन्यथा ग्रहण रज्जु का अज्ञान होगा तभी सर्प का जन्म इसलिए कहते हैं तत्पूत प्रसूत जन्म अन्य ग्रहण से अभी अतएव अभाव तूर्य में अग्रहण रहा अग्रहन नहीं है तो अग्रहन का कार्य अन्यथा ग्रहण वो भी वो भी नहीं रहेगा रहे अतयव अभाव अतयव एक नंबर टिप्पणी बीजाभाव अग्रहन बीज अग्रहन नहीं रहता तो अन्यथा ग्रहण कार्य भी नहीं रहेगा टीका में कारणाभावे कार्यानुपते कारण का अभाव हो जाएगा तो कार्य भी नहीं होगा हमारा अंदर से जब संस्कार का अभाव हो जाएगा संस्कार का कार्य भी नहीं होगा सब तो संस्कार जब तक तो रहेगा तब तो कार्य तो कराएंगे ही कराएंगे आगे टीका में तूरीय तत्वाग्रहणा न्यथाग्रहण ओर असंभव दृष्टानते न साधती तूर्य में तत्व का अग्रहण रहा तत्व का अग्रहण वहां तत्व का ग्रहण हो जाता है तूर्य अर्थात चतुर्थ का चतुर्थ का जो अनुभव कर लेगा और अग्रहण रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा तत्व अग्रहण और अन्यथा ग्रहण नहीं।, नहीं रहेगा अन्यथा ग्रहण और असंभवम दृष्टान्त न साधयती दृष्टान्त दे करके उसका सिद्ध करते हैं। भाष्य में न ही सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद विरुद्धम अ प्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम सभी तरी सूर्य में <ss> सदा प्रकाश आत्मके सूर्य सर्वदा प्रकाश रूप सूर्य रात को प्रकाश तो सूर्य का कोई रात दिन का मतलब नहीं है तो सदा प्रकाशात्मक तद विरुद्धम अप्रकाशनम जो सर्वदा प्रकाश रूप है उसका विरुद्ध अप्रकाश अथवा अन्यथा प्रकाश अन्य प्रकार से कुछ दिख जाना ये सूर्य में संभव नहीं है इसी प्रकार सूर्य में भी अगर ठीक है यु तुरीय से सदा दृगात्मुक्तम तत्र प्रमाणमा तुरीय जो है चतुर्थ में कहा तत अतः सर्व है और द्रिग रूप है द्रिग रूप कितना कहते हैं सदा तुरीय सर्वदा द्रिग रूप ही है यु तुरीय तो सदा दृगात्मत्व मुक्तम तमाणम आह उसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में न ही द्रष्टुर्दृष्टेर विपरीलोपो विद्यते अविनाशी वा अरे मैत्री वैसे आगे या हैं नहीं द्रष्टुर विद्यते विपरीलो का जो दृष्टि है द्रष्टा का दृष्टि दृष्टा वृत्ति ज्ञान जो घटोपट को देखता है वो दृष्टा और दृष्टा का दृष्टि अर्थात जो द्रष्टा को जानता है अर्थात वृत्ति ज्ञान को जो जानता है वृत्ति ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है साक्षी चैतन्य तो दृष्टा द्र, का दृष्टि दृष्टि कहने से वो साक्षी चैतन्य जो वास्तविक आप हो विपरिलोपो उसका कभी भी नहीं होता है कुछ है तो उसको जानते हैं कुछ नहीं है तो शून्य को जानते हैं तो उसका कभी विपरिलोपो नहीं होगा सुसुप्ति में जब कुछ भी नहीं रहा बाकी और ये द्वैत तब वो अर्थात तो द्वैत का अभाव को जानता रहता है तत्व का अग्रहण द्वैत का अभाव को भी जानेगा और तत्व का अव्रहण को भी जानेगा अच्छा आगे टिका में चतुर्थ पादम प्रकारांतरे यूज होते चतुर्थ पाद को अन्य प्रकार व्याख्यान देते हैं भाष्य में अच्छा अथवा सर्वद्रिक के लिए एक विग्रह कह दिए सर्व है और दृग रूप है इस प्रकार कह दिए अभी सर्वद्रिक का दूसरे प्रकार की व्याख्यान देते हैं अथवा जाग्रत जागृत स्वप्नो सर्वभूतावस्थ सर्वस्तु दृगाभास स्तूरी सर्वदृष सदा जागृत स्वप्नो सप्तमी जागृत और स्वप्न अवस्था में सर्वूतेषु सर्वेश भूतेषु अवस्था विद्यमानता विद्यमता यसे यहाँ भी सप्तमी है जाग्रत स्वप्न में सर्वभूत में अवस्था विद्यमान है ये चैतन्य कैसे कहते हैं सर्व वस्तु दृघ आभाष सभी प्राणियों का अंतःकरण में चिदाभास होता है यही हो गया चैतन्यभाष सभी प्राणियों का अंतःकरण में चैतन्यभाष रहता है ये चैतन्य भाष किसका किसी है आभाष चैतन्य का ही तूर्य कहते हैं कि आभाष के द्वारा तूर्य सर्वत्र विद्यमान रहता है सभी प्रतिबिंब के द्वारा बिंब विद्यमान रहता है कह दिया गया क्यों कहते हैं कि प्रतिबिंब ही सब जानते हैं ये प्रतिबिंब जानते हैं प्रतिबिंब का वास्तविक स्वरूप हो गया बिंब जगत में जितने सारे प्रतिबिंब हैं सभी प्राणियों का अंतःकरण में वही सब मिलकर के पूरा जगत को जानते हैं और बिंब उन्हीं का ही तो स्वरूप वास्तविक स्वरूप है तो कहते हैं कि वो जो तूर्य है वही चिदाभाष रूप से जागरत स्वप्न अवस्था में सभी प्राणियों का अंतकरण में वही चिदाभाष रूप से विद्यमान है खोने से सर्वद्र क्यों हो गया आगे टीका में तथा श्रुति में अनुकूल इस विषय में भी श्रुति अनुकुल है दे दिखाते हैं नान्यद अतोस्ती दृष्टि नान्यद अतोस्ती श्रोत्री नान्यद अतोस्ती मंत्री ऐसे पूरा है मंत्र इसी से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है चिताभाष कहता है कि मैं दृष्टा कहते हैं कि आप आभास है जो आपका वास्तविक बिंबो है वो ही दृष्टा है अतः ब्रह्मण अन्य द्रष्टा न अस्ती वही वास्तविक क्योंकि ये तो आभाष है आभाष जो कार्य करता है वो वास्तविक बिंब का ही कार्य माना जाएगा अतो अन्यत तो द्रष्ट्रे न अस्ति इस प्रकार श्रोतृ मंत्री विज्ञात्री सब आगे है मंत्र इत्यादि श्रोते है ये द्वादश श्लोक पूरा हुआ इसका उच्चारण करिए प्राज्ञा की जन समृद्धि सर्वधा अर्थात इसके द्वारा दिखाए कि जो प्राज्ञा है वो आत्मा को भी नहीं जानता है पहले कहते आत्मा को नहीं जानता अर्थात स्वरूप को नहीं जानता यही हो गया अग्रहण पहले कहते है अग्रहण है अग्रहण अर्थात ये हो गया मूला ज्ञान आत्मान यही मूला ज्ञान है आगे पर नहीं दूसरों को नहीं जानता ये तुला ज्ञान हो गया सत्य अन्य तो कुछ भी नहीं जानता है सर्वद्रिक, सर्वद्रिक। आगे टीका में अनुमान प्रयुक्तांग तूर्य कारणबद्धत्वा शंका परिहरती सिद्धांत कह दिया कि तूर्य में तूर्य सर्वद्रिक है उसको कभी अज्ञान नहीं है पूर्व पक्षी कहता है कि हम अनुमान से प्रमाण करेंगे अनुमान है न प्रयुक्त अनुमान करके बता देंगे क्या तूर्य भी कारणबद्धत्व तूर्य में भी कारण है तो ये हम अनुमान के द्वारा दिखा देंगे अच्छा अनुमान कैसे है टीका में उसका नीचे पंक्ति में देख लीजिए, बीज वाला छोड़ दीजिए उसका नीचे विमतम विमतम अर्थात पूर्व पक्षी कहाँ अभी कारणबद्धत्व दिखाएगा तूर्य में विमतम हो गया तूर्य उसका ऊपर में ना विमतम के ऊपर तूर्य वही विमतम का अर्थ हो गया क्योंकि उधर ही अभी विवाद हो रहा है तो विमतम विरुद्धम मतम यस्मिन तथ विमतम पूर्व पक्षी कह रहा है कि तूर्य में कारणबद्धत्व है सिद्धांत कहता है की तूर्य में कारणबद्धत्व नहीं है विवाद हो गया तो पूर्व पक्ष कह रहा है की विमतम कारणबद्धम क्यूँ द्वैत तो अग्रहणत्व प्राज्यवत्त तो प्राज्ञ में द्वैत का अग्रहण है तो प्राज्ञ द्वैत का नहीं जान रहे में द्वैत का नहीं जान रहे और प्राज्ञ में कारणबद्धत्व है अग्रहण है? है अभी जो तूर्य है तूर्य में द्वैत का ग्रहण है क्या द्वैत का अग्रहण है द्वैत का अग्रहण होने से कारणबद्धत्व ये भी रहेगा अन्यथा तो ग्रहण रहने से अग्रहण भी रहेगा द्वैत का अग्रहण अन्यथा ग्रहण नहीं है द्वैत का अग्रहण द्वित का अग्रहण होने से कारण भी रहेगा कारण तो भी हो जाएगा क्यों दृष्टानाज्ञ तो प्राज्ञ में द्वैत का ग्रहण नहीं है कारण कारणबद्धत्व है तूर्य में भी द्वैत का ग्रहण नहीं है कारणबद्धत्व रहेगा अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया इतिए अनुमानम इतना आगे अभी मूल में देखिए ये जो उसका ऊपर पंक्ति अब देखिए अनुमान प्रयुक्तम ये हो गया अनुमान अनुमान से क्या सिद्ध करता है तुरिय अभी कारणबद्धत्व इसका आशंका पूर्व पक्षी दिखा रहा है परिहर आशंका पूर्व पक्षी दिखा रहा है परिहार कौन करेगा सिद्धांती सिद्धांती अभी श्लोक के द्वारा परिहार करता है अर्थात तो पूर्व पक्षी एक आशंका किया जो आशंका को यहाँ दिखाया नहीं गया तो परिहार करता है सिद्धांति दैतस्याग्रहणंतुलल्य उभो तू बीज निद्रात प्राजा तुन विद्य द्वैतस्य तुल्यम् प्राज्ञः न जनद्रा युत दोनों में दो द्वैतस्य उभ तुल्यम् प्राज्ञ को भी द्वैत का ज्ञान नहीं है तूर्य को भी द्वैत का ज्ञान नहीं है और प्राज्ञ बीज निद्रा युत प्राज्ञ निद्रा से युत है निद्रा अर्थात तो जो कारण है अग्रहण है और वो किस प्रकार क्या कहते तो हैं बीज आगे अन्यथा ग्रहण करवाएगा प्राज्ञ में जो निद्रा है निद्रा अर्थात अग्रहण प्राज्ञ में जो अग्रहण है आगे अन्यथा ग्रहण करवाएगा तो उसको कहते हैं बीज राज्य में निद्रा है और वो बीज बीजा आगे ग्रहण करवाएगा या अन्यथा ग्रहण करवाएगा साच तुरिये सा बीज बीज निद्रा निद्रा वो निद्रा में नहीं है तूर्य में अगर बीज निद्रा रहेगा आगे उसका भी अन्यथा ग्रहण द्वैत ग्रहण होना चाहिए किंतु तूर्य का ज्ञान होने के बाद आगे और द्वैत ग्रहण अर्थात अन्यथा ग्रहण नहीं है क्योंकि सब ज्ञानियों को दिखता है कैसे रोटी रोटी चावल कपड़ा सब कैसे दिखता है कहते हैं कि अभी और अविद्यालय है तो दिखता दिखेगा अच्छा, अविद्यालय से भाष्य में निमित्तांतरम प्राप्ता शंका निवृत्ति अर्थ हो अयम श्लोक निमित्तांतरम निमित्तांतरम प्रमाणांतरम अन्य प्रमाण से प्राप्त हो गया शंका किस प्रमाण से पूर्व पक्षीय शंका दिखाया अनुमान से, से। तो प्रमाणातर प्राप्त शंका का निवृत्ति करने के लिए अयम श्लोक क्योंकि अभी शास्त्र का आगम का विचार चल रहा है गुरुपक्ष अनुमान से शंका दिखाया बुहक्ष क्या कर रहा है भाष्य में कथम द्वैता ग्रहणस्थलवाद कारणबद्धत्व प्राज न तूर्यश्य प्राप्ता शंका निवर्त द्रहणस्थल्यवाद द्वैत का अग्रहण किसका किसका तुल्य है और और होने से कारणबद्ध तुम प्राजो आपने पहले कह दिया कारणबद्ध प्राज्ञ है और तूर्य कारणबद्ध है नहीं, नहीं है न तूरीय से ये कैसे हो गया इति प्राप्ता आशंका ये प्राप्ता हो गया जो आशंका इसका निवृत्त ये श्लोक के द्वारा किया जाता है टीका में श्लोक तात्पर्य संगृणी निर अच्छा श्लोक से तात्पर्य संग्री संग छुट गया पूर्व पृष्ठा में टीका में अंतिम पंक्ति में सतावन पृष्ठा का टीका का अंतिम पंक्ति में आरंभ में आरंभ में संग्लोक तात्पर्य संग्री नितर आगे मतम कारणब द्वैत अग्रहणवाद प्राज्य पूर्व पक्ष अनुमान दे इति अनुमान दर्शन ये अनुमान को दिखाते हुए पूर्व पक्ष निमित्तांतर दिखाता है मतलब तो उसका शंका कैसे वो दिखाया भाष्य में दिखाया कथम अर्थात दोनों ही द्वैत का अग्रहण दोनों को होने पर केवल प्राज्य कैसे कारणबद्ध हो गया ये शंका हो गया आगे टीका में अनुमानकृता कृता शंका निवर्तकत्व श्लोकम अवतारयती अनुमान के द्वारा जो शंका किया गया उसका निवर्तक होगा ये श्लोक उस श्लोक का अवतारण करते हैं भाष्य में हम लोग देख लिए पंक्ति प्राप्ता आशंका निवर्त्यते शंका जो अनुमान से प्राप्त हुआ उसका निवृत्त करते है अभी पूर्व पृष्ठा में अनुमान देखिए बीमतम कारणबद्धम द्वैत और अग्रहण प्राज्यवत दृष्टांत तो कौन हो गया प्राज्य हेतु द्वैत अग्रहणत्म साध्य कारणबद्धत्वक्षमतम का अर्थ तुरिया। अभी ये अनुमान में सिद्धांत कहता है कि अनुमान में एक उपाधि है उपाधि होने से वो साध्य को प्रमाण नहीं कराएगा। उपाधि क्या है आगे पृष्ठा में देखिए ये दोनों अभियम को दोनों पृष्ठा देखना पड़ेगा देखिए सिद्धांत कह रहा है कि टीका में जहाँ हैं थे उत्तर भावी प्रबोधादि कार्य नियत पूर्व प्रयोजकम प्राज्ञा का प्राज प्राज्ञा का उत्तर भावी प्रबोधादि कार्य अपेक्षा जो प्राज्ञ है सुसुप्त है वो आगे जाग्रत स्वप्न में आएगा।, आएगा तो ये जो आगे होने वाला उत्तर भावी जो कार्य कार्य कौन है प्रबोध जग जाएगा जाग्रत स्वप्न में आएगा ये कार्य के अपेक्षा प्राज्ञ हमेशा नियत पूर्ववर्ती होगा होगा अर्थात जब जागृत स्वप्नो आपका है मानना पड़ेगा कि उससे पहले निश्चित रूप से आपका सुसुप्ति था तो पूर्वभावी होगा तो होने से जो नियत पूर्वती होगा वो कारण होगा तो जागृत स्वप्नों के अपेक्षा नियत पूर्ववर्ती सुसुप्ति होगा निश्चित रूप से सुसुप्ति रहेगा तो नियत पूर्वभावी जो होगा वो कारण वही कारणबद्ध होगा घट होने से पहले निश्चित रूप से मिट्टी को रहना पड़ेगा तो अभी मिट्टी में नियत पूर्व भावित्व आ गया तो मिट्टी घट का कारणबद्धत्व रहेगा मिट्टी में घट के लिए कारण हो गया मिट्टी तो मिट्टी कारणबद्धत्व मिट्टी में आ गया मिट्टी कारण्ध कारणबद्धत्व हो गया तो इसी प्रकार की जागृत स्वप्न उससे पहले ये प्राज्यों को निश्चित रूप से रहना ही पड़ेगा होने से प्राग्ञ में ये नियत पूर्व भावित्व आया अर्थात प्राज्य के बाद निश्चित रूप से जागरूक स्वप्न आएगा ही आएगा तो इसलिए प्राज्य में नियत पूर्व भावित्व रहा इसी प्रकार तूर्य तूर्य के बाद फिर निश्चित आगे जागरूक स्वप्न आएंगे नहीं, नहीं आएंगे अर्थात हम ये अज्ञान लेस वाला बात नहीं है विदेह गुप्ति मान लीजिए तो तूर्य के बाद फिर और ये जागरूक स्वप्न नहीं है इसलिए तूर्य में नियत पूर्व भावित्व आएगा नियत तो निश्चित पूर्व काल में रहना नहीं रहेगा क्योंकि तूर्य के बाद तो और जागर स्वप्न है ही नहीं तो कैसे वो तो मतलब वो दूसरा है तो मतलब अभी नियत नियतः पूर्वभावित्व लेने से अर्थात उसके बाद और जागरण स्वप्न आएंगे नहीं और दूसरा है कि निश्चित रूप से पूर्व में रहेगा जो सर्वदा रहेगा उसको कैसे कहेंगे कि निश्चित रूप से पूर्व में रहेगा वहां कहेगा जो सर्वदा रहेगा तो रहे रहे वो निश्चित रूप से पूर्व में नहीं रहेगा रहेगा ही हम इसलिए कह देंगे वो निश्चित रूप से पूर्व में रहेगा इसलिए कहते हैं कि उसके बाद जागरूक स्वप्न नहीं आएगा इसलिए वो नियत पूर्वभावी तो नहीं आएगा मतलब ये थोड़ा कमजोर हेतु है तो वो कह देंगे तो कोई कहेगा जो तीनों काल में रहेगा वो घटो उत्पत्ति से पहले नहीं रहेगा रहेगा फिर नियत पूर्वभावी क्यों नहीं होगा तो इसलिए कहेंगे कि उसके बाद तूर्य के बाद जागरूक स्वप्न आएंगे ही नहीं नहीं आने से तूर्य में नियत पूर्व तो नहीं है अभी देखिए ये जो प्राज्ञ हो गया उसमें नियत पूर्व तो आया तो ये नियत पूर्व तो ये उपाधि हुआ कैसे अब अनुमान देखिए पूर्व पृष्ठा में थोड़ा तर्कसंग्रह संग्रह पढ़ने से ये और समझ में होता है देखिए उपाधि कहते हैं साध्य का व्यापक होता है और साध्य व्यापक तो कहा दिखाएंगे दृष्टांत में दृष्टांत किसको दिए हैं प्राज्यों को अभी प्राज्य में देखिए पहले कारणबद्धत्व साध्य रहता है कारणबद्धत्व रहेगा और उपाधि हो गया नियत पूर्व भावित्व प्राज्य में नियत पूर्व भावित्व प्राज्ञ निश्चित रूप से पूर्व में रहता है जागरत स्वप्न से अभी प्राज्ञ रूप दृष्टांत में साध्य भी आया और उपाधि भी आया तो इसको कहते हैं साध्य का व्यापक हुआ आगे साधन का अव्यापक भी दिखाएंगे कहा दिखाएंगे द्रीणों पक्ष में साध्य व्यापक दृष्टान पक्ष में पक्ष में दिखाएंगे, द्रीणों द्रीणों दिखाएंगे तुरियों में कि साधन और उपाधि नहीं है विमतम तूर्य में द्वैत का अग्रहण है तूर्य में द्वैत का अग्रहण है तो पक्ष तूर्य में हेतु रहेगा साधन रहे गया और में ये नियत नहीं रहा तो पक्ष में साधन हेतु द्वैत अग्रहण रह गया किंतु नियत पूर्व भावित्व नहीं रहा नहीं से साधन का अव्यापक हुआ साध्य व्यापकत्व तो क्षति साधना व्यापकत्व ये उपाधि का लक्षण है तो अभी सिद्धांत कह दिया कि देखिए आप जो अनुमान लिए वो अनुमान ठीक नहीं है तो इसमें उपाधि आ गया अर्थात ये उपाधि होने पर ही साध्य होगा केवल हेतु साध्य का प्रमाण नहीं करेगा जैसे पर्वत धूमवान क्यों बने पर्वत में धूम है क्यों क्यों बनी होने से तो जहां बनी होगा वहां धूम होगा नहीं।, नहीं होगा तो फिर जहां बनी है वहां धूम देखता है कैसे कहेंगे केवल बन्नी धूमो को नहीं प्रमाण करवा पाएगा बन्नी के साथ क्या मिलने से धूमो होगा आर्द्र इंधन होगा अर्थात बन्नी आर्द्र इंधन संयोग के साथ मिलकर के ही धूम को प्रमाण करवा पाएगा इसको कहते हैं कि ये प्रयोजक बना आर्द्र इंधन संयोग गीली लकड़ी का संयोग होना चाहिए बन्नी के साथ अभी धूम होगा केवल बनी धूम नहीं बना पाएगा इसी प्रकार की आप जो हेतु दिए द्वैत अग्रहण केवल द्वैत ग्रहण हो जाने से कारणबद्ध हो जाएगा ये नहीं है द्वैत अग्रहण के साथ और एक चीज आना पड़ेगा नियत तो पूर्व भावित्व द्वैत का अग्रहण हो और नियत तो पूर्व क्षण में मतलब पूर्व समय में रहे तभी तो जा करके कारणबद्ध होगा तो ये नियत तो पूर्व क्षण में रहने वाला ये तूर्य में नहीं है तो नहीं होने से कारणबद्ध तो प्रमाण नहीं हो पाएगा एक दोष हो गया है तुम्हे न च तूरीय से तदस्ति तद अस्ति अर्थात नियत पूर्व भावितूरीय ना अप्रयोजक हेतु इसलिए आप जो हेतु दिए ये अप्रयोजक अर्थात साध्य का प्रमाण नहीं कर पाएगा यस्मा बीज, बीज निद्रा युत अर्थात तत्वअ्रतिबोध निद्रा फिर वाक्य स्पष्ट है ये जो प्राज अवस्था में निद्रा है निद्रा का क्या अर्थ तत्व अप्रतिबोध तत्व से घटपट लेंगे ना ब्रह्म लेंगे ब्रह्म तत्व अर्थात तो निद्रा अवस्था में सुषुप्ती अवस्था में ब्रह्म का अप्रतिबोध मूला ज्ञान है तत्व अप्रतिबोध और दूसरा बीज है। अर्थात अगर मूला ज्ञान नहीं रहेगा तो बीज कौन होगा वहाँ आगे बनाएगा कौन द्वैतों को बनाएगा कौन जो तुला ज्ञान है वो सब द्वैतों को नहीं बनाएंगे तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि वहाँ मूला ज्ञान नहीं है किंतु तो संस्कार रहेगा ब्रह्म रहेगा और संस्कार रहेगा मूला ज्ञान नहीं रहेगा भाई ब्रह्म असंग कूटस्थ प्रकाश रूप चिदरूप संस्कार जड़ ये अर्थात सूर्य और ये अंधकार ये दोनों का संबंध कैसे हो जाएगा शुद्ध ब्रह्म में संस्कार कैसे रहेगा अगर अज्ञान नहीं मानेंगे तो अविद्या आने से ही बाकी जाकर के कुछ कल्पना हो सकता है आप कहेंगे मूला विद्या नहीं है और संस्कार रह जाएगा संस्कार कैसे रह जाएगा तो शुद्ध चैतन्य में भी कुछ भी नहीं होगा अगर आप अविद्या को पहले स्वीकार नहीं करेंगे द्वैत्व तो आएगा कैसे संस्कार होगा कैसे कहेंगे इसलिए ये मूलाविद्या वहाँ होता ही है आगे कहते हैं तो तत्व अप्रतिबोध निद्रा सा एवं विशेष प्रतिबोध प्रसवस् बीज वही जो अप्रतिबोध हुआ तत्व का वो विशेष प्रतिबोध घटपट ज्ञान के प्रति बीज हुआ सा बीज निद्रा वो निद्रा है तत्व का अप्रतिबोध है और बीज भी है अर्थात आगे अन्यथा ग्रहण करवाएगा तो इस सुशक्ति में ये है तया तया पुन ूत अर्थतुआ मूलाज्ञान से हुआ से हुआ मूल ज्ञान से में किंचाधन प्रमाण जो है है चिद्धातु है है वो धातु है हेतुरीहेदे तू विशुद्धे छिद है धातु है धातु अर्थात धरती धातु अधिष्ठान तूर्य अधिष्ठान है चैतन्य रूप है और विशुद्ध है इसका प्रसाद का प्रमाण ये जब तुरिया का जब कथन किया मंत्र कहा न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम आगे का न प्रज्ञान अर्थात तो प्रज्ञान घन जो की प्राज्ञा का स्थिति है बीज निद्रा से उत्तर है वो तूर्य में भी नहीं है अर्थात बीज निद्रा भी नहीं है तूर्य में उसका क्या स्थिति है कहते ये विशुद्ध चिद्ध है धातु है इसका प्रमाण प्रसाद प्रमाण साधन करने वाले जो प्रमाण न प्रज्ञान घन इत्यादि उसके द्वारा बाध हो गया आपका अनुमान आप अनुमान दे करके तूर्य में कारणबद्ध कल्पना करते हैं और देखिये आगम वाक्य कहता है कि न प्रज्ञान अर्थात ये प्रज्ञान घन अर्थात सारे जो विषय का ज्ञान उनका घनीभूत हो जाना वो सुसूति में है तुरिया में नहीं है तो अर्थात ये अग्रहण वहाँ नहीं है कारण नहीं है जो प्रज्ञान घन होता है वो कारण होता है सारे विषय का विज्ञान घनीभूत हो गए आगे फिर घनीभूत जो है वो फिर खुलेगा खुलेगा किन्तु ये जो तूर्य है वो विज्ञान प्रज्ञान घन नहीं है तो वो कारण नहीं है ये जो प्रसाद प्रमाण प्रमाण अर्थात ये जो प्रज्ञान घन इत्यादि मंत्र उसके द्वारा बाद हो गया अब अनुमान प्रमाण से सिद्ध किए और आगम आकर के उसको बाद करता है इसको कहा जाएगा बाध जैसे कहेंगे समुद्र जलम मधुरम क्यों जलत्व दृष्टांत तो किसको देंगे गंगा जल तो गंगा जल में जलत्व है मधुरत्व है समुद्र जल में भी जलत्व है okay. होने से उसको भी मधुर होना पड़ेगा क्योंकि अनुमान कहेंगे आप तो अनुमान से प्रमाण कर देते हैं क्योंकि जलत्व है इसलिए मधुर होगा किंतु जब प्रत्यक्ष आचमन कर लेंगे समुद्र जल मधुरत्व तो अनुमान मतलब उसमें भान होगा नहीं, नहीं होगा अनुमान से आप मधुरत्व तो सिद्ध करने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध हो गया इसको कहते हैं बाधित तो। इसी प्रकार की आप अनुमान से तूर्य में कारणबद्धत्व सिद्ध करने किंतु आगम उसको बाध कर रहा है मंत्र कह रहा है कारण नहीं है इसको कहते हैं बाधित बाधा कालात्यय अपदिष्ट हेतु बाधित हेतु का दूसरा नाम है कालात्यय अपदिष्ट काल से अपदिष्ट उपदिष्ट काल का अत्यय अत्य नाश काल का नाश हो जाने से नाश हो जाने के बाद आप हेतु का कथन करते हैं किसका काल साध्य का काल साध्य काल चला गया अर्थात साध्य अभी है साध्य नहीं है आप हेतु का उपदेश करते हैं इसको कहते हैं काल से अत्ययन उपदिष्ट काल अर्थात साध्य काल साध्य काल का अत्यय अत्यय अर्थात तो नाश साध्य काल नहीं है अर्थात साध्य नहीं है तब तो आप हेतु का अपदिष्ट उपदिष्ट साध्यस्य कालस्य से अत्यन ना, उपदिष्टो यह हेतु ऐसा हेतु को कहा जाता है बाधित तो हेतु ये हेतु साध्य का प्रमाण नहीं कर पाएगा अच्छा ठीक है आज यहां तक ओ पूर्ण पूर्ण मित्र go